भी भी भी पांक, की ब्लॉक पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हिमांशु श्रीवास्तव की कहानी फर्क। बच्चों के लिए कॉर्पोरेशन का स्कूल नजदीकी, बगल की सकरी और गंदी गली से आगे था मदन के दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते और अपने साथियों से रोज नई नई गालियाँ सीखकर अपने घर लौटते थे यह सब देख सुन और अनुभव कर मनोरमा को बड़ा दुख होता था और वह अक्सर सोचा करती थी कि उसके बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए था कभी कभी उसकी इच्छा होती कि उसकी इस तीस में उसका पति मदन भी भागीदार बने। पर मदन को जैसे इस भागीदारी से गहरी नफरत थी जब कभी वनोरमा यह देखती कि उसके दो लड़के उसके संतान सुख के सुनहरे सपने को सूखे हुए सरोवर में तड़पती हुई मछली का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसका हृदय संभल नहीं पाता और तब यदि मदन घर में होता वह उसके पास आकर बुझे हुए स्वर में कहती देखो चुन्नू या मुन्नु दोनों में से एक भी ठीक नहीं चल रहे हैं। बड़े होकर तुम्हें ही नोच नोच कर खाएंगे हम और तब यू ही एक हुकारी भरकर मदन बड़े निश्चिंत भाव से बिना मनोरमा की ओर ध्यान से देखे कह उठता तुम्हें झींचने की आदत है और शायद जिंदगी भर यूँ ही रहोगी अरे भाई चुन्नू मुन्नू की अभी उम्र ही क्या है इसी उम्र में शायद ही कोई लड़का शैतान या नटखट न होता हो उम्र पाकर दोनों अपने आप सही रास्ते आरोप आ जाएंगे मैंने तो चाइल्ड साइकोलोजी पढ़ी है देखो मनोरमा हमें बच्चों के स्वाभाविक विकास की प्रतीक्षा करनी चाहिए किसी कवि ने ठीक ही तो कहा है समय पाएवर फले केतक तक सींचो झूठ कुछ एक शब्दों और मिसालों में हेर करके ऐसे पारिवारिक मुद्दों पर मदन ऐसा ही छोटा मोटा भाषण करता आया है और उसके इन भाषणों ने मनोरमा को कभी आश्वस्त नहीं किया है मगर ऐसी स्थिति आते ही वह कुछ इस प्रकार खामोश हो जाती रही है कि जैसे उसका भय दूर हो गया उसके भीतर की असुरक्षा की भावना जैसे सो गई, बातचीत का विषय बदल देने में मदन की ओर से झट पहल होती है और मनोरमा को कोई ऐतराज नहीं होता पर यहाँ ऐतराज़ न करने वाली मनोरमा बाहर की मनोरमा होती है भीतर की मनोरमा नहीं, नहीं और गृहस्थी की गाड़ी खींचती चली जाती है मदन के दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू ठेले वालों खोंचे वालों के पीछे रोज दौड़ते हैं रिक्शों के पीछे प्रायः रोज लटकते हैं इमली के पेड़ के नीचे मस्जिद के सामने वाली परचुन की दुकान में एक रोज का इंटरवल देखकर दुकानदार से उधार टाफिया मांगने जाते और वह अकेली आँख वाला दुकानदार उनकी खाली मुट्ठियों को देख स्वगत स्वर में घृणा सूचक शब्दों का गद्य पाठ करता दमा से ग्रस्त व बुढ़िया भी जो सब्जी मंडी की ओर जाने वाली गली के मुहाने पर थोड़े ऐसी सड़े गले फल लेकर बैठती है इन दोनों लड़कों की चालाकी का शिकार हो जाया करती है चुनु महाशय बीसियों बार उसकी पुरानी टोकरी का वजन कम कर चुके हैं और मुन्नु महाशय तो वैसे देखने में सीधे सच्चे लगते हैं। मगर उस पर नजर पड़ते ही पाओ के एग्जीमे से परेशान डॉक्टर साहब की कैरिज की बगल में गरम गरम पकौड़ियों की दुकान लगाने वाले अधेड़ बरसाती अपने बेटे को अंगीठी हवा देने से रोककर उसकी ड्यूटी लगाता है कि मुन्नू पर नजर रखे और खुद खोमचे के एक कोने में रखी तेल की बासी जलेबियों को आँखों ऐसी गिनने लगता है बस यूँ ही दिल गुजर रहे थे कि एक रोज रात के लगभग 9 बजे मदन लौटा मगर यह रात के 9 बजे लौटना यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता क्योंकि यह सिलसिला ईदे बकरीदे ही टूटता है अपने तथा कथित दफ्तर से छूटकर मदन ट्यूशन करता है और तब घर लौटता है आज रात मनोरमा ने मुन्नू की मरम्मत की थी वह डेढ़ रोटियाँ खाकर सो गया था और चुन्नू महोदय को माने जोर जबरदस्ती से चारपाई पर लालटेन रखकर पढ़ने बैठा दिया था सो आज उसे नींद और सर्दी दोनों ने एक साथ घर कबोचा था पौने दो साल की नन्ही गुड़िया फटी हुई मच्छरदानी के भीतर अधजगी सी हाथ पाँव पटकती हुई मच्छरों की शोषण नीति का विरोध कर रही थी इसलिए जो ही मदन कमरे में आकर खड़ा हुआ मनोरमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके पुराने सूती कोट उतारने में मदद करने लगी मदन का चेहरा वैसे उतरा हुआ था लेकिन उसने बड़ी जल्दी में मनोरमा से कहा तीस रुपए वाला ट्यूशन आज छूट गया मगर छोड़ो भी इससे क्या होता है छूटने को सरकारी नौकरी तक छूट जाती है या तो प्राइवेट ट्यूशन का झंधा ठहरा कोट को खूंटी से लटकाती हुई मनोरमा बोली लेकिन यह क्यों नहीं सोचते कि तीस रुपए की बंधी आमदनी तो थी मगर सुनो तो सही मदन कुछ कहने वाला था जैसे एक छोटा सा भाषण करने वाला हो मनोरमा जैसे जल्दी में हो, लालटेन के उठाने में कोट की काली परछाई कांप गई मनोरमा ने लालटेन उठा ली और कहा दो चार मिनट के लिए ढिबरी क्यों चला चांदनी रात है तुम चबूतरे पर जाकर हाथ पाँव डालो, मैं खाना निकाल आती थी और कमरे के बाहर होते होते वह बुदबुदाई इनके लिए कुछ होने का नहीं तीस रुपए का जो एक सहारा था वह भी छोड़ आए मदन ने मनोरमा के स्वागत से निश्चित ये शब्द सुन लिए थे मगर वह खड़ाऊ पहनकर कर चुपचाप चबूतरे की ओर पड़ गया चांदनी फैल रही थी और चबूतरे के पास बाल्टी में रखा पानी अपने भीतर चांद के उतर आने के कारण बड़ा ही सुहाना लग रहा था ऊपर से उसमें लोटा डालकर मदन ने सप्तमी के धवल चंद्र बिंदु को चंचल कर दिया मनोरमा ने जब पति के आगे भोजन का थाल रखा तो उसकी इच्छा यह जानने की हुई कि यह 30 रुपए वाला ट्यूशन कैसे हाथ से निकल गया और वह जो उसी के भरोसे फेरी करके हैंडलूम के कपड़े बेचने वाले से पाँच सात रोज में चुकता करने का वादा कर चुकी है उसका क्या होगा लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे अपनी स्वर्गीय दादी का चित्र नाच गया जो अक्सर कहा करती थी आदमी के आगे भोजन का थाल रख कर चिंता फिक्र या घरेलू कलह की बात नहीं करनी चाहिए और मनोरमा चुप रही तभी उधर से चुन्नू ने ऊंची आवाज में कहा करीम की बकरी वाला पूरा पाठ याद हो गया मनोरमा ने ऊंची आवाज में कहा खैर सवेरे पूछूंगी उठो और मुन्नू के साथ सो जाओ, जाओ। थोड़ी देर बाद जब मदन बिछावन आरोप गया तो मनोरमा उसके पाओ में चम्पी करने लगी तभी मदन ने करवट बदलते हुए कहा आज दफ्तर के काम से बैंक गया था तो वहीं गिरीश मिले गिरीश मनोरम जैसे चौकी मदन बोला हाँ पता चला कि ट्रांसफर होकर यहीं आ गए हैं। बैंक में खाता खुलवा रहे थे शहर में मकान जल्दी मिलता नहीं है और वह भी राजधानी में यह परेशानी तो है ही मगर गिरीश को तो एक मकान चाहिए मुझसे भी कहा है सुनो तुमने एक रुच कहा था कि अपने सामने वाला वह वा पीला मकान खाली होने वाला है क्या हुआ उसका खाली है क्या उत्तर में मनोरमा ने पति का दूसरा पांव पकड़ते हुए कहा नब्बे रूपये किराया है आए दिन किराएदार की मकान मालिक से दबती रहती है उस रोज वट सावित्री की पूजा के दिन गंगा किनारे मिली थी चौधरी की दुल्हन बदला रही थी कि उन्होंने किराएदार को कह दिया है कि जब किराया नहीं चलता तो महीने भर में मकान खाली करते बट सावित्री व्रत को तो अब महीना होने को आया कब थी यहाँ पूजा मेरे ख्याल से तो पिछले महीने के किस तारीख को थी आज तो इस महीने की भी बाईसवी तारीख निकली जा रही है मदन ने कहा मनोरमा बोली मैंने दोबारा पूछा नहीं तब मदन ने जैसे पूरी जवाबदेही के साथ कहा तो फिर पूछो ना नब्बे रुपए गिरीश के लिए भला क्या है मुझसे उन्होंने कहा है डेढ़ सौ दो सौ के बीच दे सकते हैं इधर शायद प्रमोशन हुआ है अब तो 1560 रुपए वेतन पाने लगे हैं 1560 मनोरमा का यह प्रश्न वाक्य अतल आश्चर्य के सागर ऐसी उभर आया था जैसे मदन ने बड़े हौले स्वर में कह दिया हाँ 1560 सो हालांकि ये 1560 रुपए उसके लिए बड़ी अहमियत रखते थे उसे यह जानकर सलमा नहीं पहुंचा था कि उसका मित्र हर पहली तारीख को क्यों इकट्ठे इतने रुपए पाता है और बिना किसी विशेष अनुभूति के क्यों जेब में रख लेता है आह गिरीश कितना अच्छा है उसने भूले से भी मुझ पर अपनी आर्थिक निश्चिन्ता का आभास नहीं लादा गिरीश जैसे मदन के सामने आकर खड़ा हो गया और तभी मनोरमा ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आर्थिक हिंता को विस्तार देते हुए उसे शून्य से प्रक्षेपित कर पति से पूछा तो क्या वे इस छोटे से मकान में रहना पसंद करेंगे रह भी सकते है क्यूँकी परिवार बहुत बड़ा नहीं है सबसे बड़ी बात मिजाज की सुटी है वैसे उनकी नौकरी तो अब सरहाना है मगर मिजाज शायराना पाया है उन्होंने मदन ने गिरीश के मिजाज के बारे में ये शब्द कहे मनोनामा को जैसे खुशी हुई और दोनों आपस में इस बात पर राजी हो गए कि गिरीश के लिए मकान की तलाश करना उनका कर्तव्य है गुड़िया वैसे ही हाथ पांव पटक रही थी मच्छर बहुत ज्यादा थे मदन ने कहा मेरे लिए आंगन में चटाई डालता हवा चल रही है मच्छर कम लगेंगे और जो पानी बरसा तो वैसे आसार तो नहीं है मगर इतनी चिंता क्यों पानी बरसेगा तो घर में आ जाऊंगा मनोरमा ने आंगन में चटाई डाल दी मदन एक तकिया लिए हुए चटाई पर सोने चला गया इधर मच्छरदानी में घुसकर, मनोरमा ताड़ के पंखे से गुड़िया को हवा देने लगी मगर स्वयं उसकी परेशानी बढ़ने लगी थी गुड़िया को पंखा चलते चलते उसे भी नींद आ जानी चाहिए थी पर आज ऐसी बात नहीं थी वह बार बार गिरीश उनकी पत्नी उनके बाल बच्चे और उनके रहन सहन के स्तर के विषय में सोच रही थी उसे याद आ रहा है उसने गिरीश को केवल एक बार देखा है दो साल पहले गर्मियों में आए थे और साथ में ढेर सा मलिहाबादी आम ले आए थे कुल पाँच घंटे ठहरे थे, थे और लौटने लगे तो चुन्नू मुन्नू को पाँच पाँच रुपए पकड़ा गए उनके जाने के बाद इन्होंने बच्चों से वे रुपए वसूल लिए थे और मुझे देते हुए कहा था इनसे आठ किलो सरसों का तेल और मिर्च मसाले खरीद लेना छोकरे परेशान करें तो दस दस पैसे पकड़ा देना बस तब गुड़िया का जन्म नहीं हुआ था गिरीश ने उसी बार बताया था कि उसके तीनों लड़के महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। मंजला वाला अगर किसी कारण रेफ्रिजरेटर बिगड़ जाए तो खुद बना लेता है बड़े वाले को देहरादून स्कूल में प्रवेश पाने का पत्र आ गया है और छोटा वाला इसी उम्र में वायलिन आरोप राग बहा केदार और जय बजा लेता है मनोरमा को याद आया ये बदलाते हैं गिरीश भाई के बच्चे बड़े सुंदर हैं तीनों का रंग गाल और आंखें अपनी की तरह है और मनोरमा तटस्थ भाव से सोचती है वैसे तो गिरीश बाबू भी अच्छी सेहत वाले हैं लगता नहीं कि इनसे पाँच साल बड़े हैं उल्टे यही बुजुर्ग लगते हैं मेरे चुन्नू मुन्नू उनके बच्चों के मुकाबले शायद कुछ न हो हाय मेरा रंग कितना गिरा है मेरी गालों में उभार कहाँ मगर हाँ जब ब्याह कर आई थी तब की देखता मनोरमा में जैसे एक तनाव आता है रेफ्रिजरेटर देहरादून स्कूल वायलिम पर पहाड़ केदार और जय राव अच्छा है गिरीश का परिवार सामने वाले मकान में आ जाएगा तो चुन्नू मुन्नू उनके बच्चों की संगति पाकर कुछ सुधर जाएंगे मगर वह तो पुनः तनाव की स्थिति में आ जाती है कॉन्वेंट और कॉर्पोरेशन। मदन जहाँ नौकरी करता है वह कोई दफ्तर नहीं है क्रॉकरी की दुकान है उसी दुकान के भीतर एक इंजरे नुमा कमरे में बैठकर मदन अकाउंट लिखता है चिट्ठिया टाइप करता है उसकी छोटी सी मेज के आसपास क्रॉकरी ही रखी रहती है और गिरीश गिरिश का दफ्तर मदन 200 दो का टाइपिस्ट कम टाइपिसाउंटेंट क्लर्क कभी भी निकाल दिया जा सकता है गिरीश पंद्रह सौ साठ रूपए का तो डिप्टी सेक्रेटरी निकाल दिए जाने, जाने, जाने की कल्पना भर, भर, भर की जा सकती है मदन, मदन को नींद आ गई थी मगर मनोरमा एक एकाएक गुड़िया को छोड़कर उसके पास आई और उसे जगा कर कुछ कुछ तेज स्वर में बोली सुनो सामने वाला मकान अगर खाली भी हो जाए तो गिरीश को अपना पड़ोसी बनाना कुछ ठीक नहीं रहेगा मनोरमा ने यहाँ विचार व्यक्त कर हारे थके मदन में न जाने कैसी उत्तेजना भर दी वह उठ बैठा मनोरमा चटाई से सट कर बैठी रही मदन ने कुछ सोच कर पूछा अरे ऐसा क्यों उत्तर में मनोरमा बस इतना ही बोली हम दोनों में बड़ा फर्क है मदन ने कहा ओह oh, छोड़ो भी ये बातें तो कल भी हो सकती है देखो तुमने तो मेरी नींद ही तोड़वा दी तो तुम्हें एक बात बत बत बत बत बत बत बत बत अभी बस सोते सोते याद पड़ी थी। शास्त्री रोड पर एक वकील साहब रहते हैं उनके मुंशी से अच्छी खासी दोस्ती है उसी ने बताया था कि वकील साहब अपने छोटे बच्चे के लिए किसी प्राइवेट ट्विटर की तलाश में हैं। कल मुंशी से मिलूंगा मनोरमा ने पूछा कितना देंगे वकील साहब मदन बोला मुंशी कहता था की महीने भर का बच्चे का प्रोग्रेस देख कर तय करेंगे वैसे उसी ने बताया कि जो मास्टर छोड़ गए उसे एक वक्त खाना देते थे फिर उस मास्टर ने क्यों छोड़ दिया मदन ने मुंशी के शब्द याद किए फिर वह बोला शहर में रहकर वह सीख तो रहा था शॉर्ट है टाइप राइटिंग मगर चुन लिया गया पुलिस इंस्पेक्टरी में आजकल हजारीबाग में ट्रेनिंग ले रहा है मनोरमा ने एक लम्बी सांस ली उसके मुँह ऐसी निकला अपना अपना भाग्य है मेरे मायके के पड़ोस में एक दरोगा, दरोगा रहते थे दूसरी बीवी थी उनकी थी। दोनों बाप, बाप बेटी, बेटी की तरह लगते थे बाप, बाप बेटी की तरह, तरह? हाँ मगर, मगर बीवी, बीवी जेवरों से लदी रहती थी।, थी पचास, पचास निकाले सोने का कमर बंद था उसका दूध के कुल्ले करती थी। मदन फिर अपनी बात पर आ गया था बोला तुम्हें तो बुरा लगेगा मगर मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है मैं भी एक वक्त के भोजन पर ही यहाँ ट्यूशन मंजूर कर लू वकील के यहाँ कोई मामूली भोजन तो बनता नहीं होगा गलत इरादा है तुम्हारा यह मत समझूगी तुम्हारे आगे भी वैसा ही थाल परोसा जाएगा, जैसा थाल वकील साहब के आगे रखा जाता होगा बहर हाल अपने घर से तो लाख दर्जे बोलते बोलते मदन जैसे रुक गया फिर उसने आगे कहा मगर छोड़ो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा नमक रोटी ही क्यों न हो अपने बाल बच्चों के साथ शामिल होकर खाने का सुख ही कुछ और होता है मनोरमा भीतर से जैसे एकाएक एक पीछे की ओर हटी वह उठकर खड़ी हो गई उसे अपने सामने एक ऐसे नीलकंठ का आवाज हुआ जो न तो आशीर्वाद के बोल बोल सकता है और न गोज और गुजर गए इस बीच मदन गिरीश से तीन चार बार मिल चुका बल्कि एक रोज 40 रुपए उधार भी मांग लाया है और उसने मनोरमा को यह भी बताया है कि गिरीश अब तक मकान की तलाश में है अपनी माताहत के लोगों से भी पता लगाने को कह रखा है और गिरीश की माताहत काम करने वाले भी खूब हैं, वे मदन की भी उतनी ही कद्र करते हैं जितनी गिरीश और मदन भी बेवकूफ नहीं है जब भी उसे गिरीश के दफ्तर में जाना होता है अपनी हैसियत से सच संवर कर जाता है पर एक बात, गिरीश के दफ्तर में ऐसे कई स्टाफ हैं, जिनकी पोशाकें मदन से अच्छी और कीमती होती है मनोरमा की धारणा यहाँ आकर फिर आकार लेती है हम दोनों में बड़ा फर्क है गिरिश की मेज आरोप शीशे के कई कलात्मक पेपर वेट है मदन की मेज पर पत्थर के खुरदुरे टुकड़े से पेपर का काम लिया जाता है जिस सुराही में पानी रखा जाता है उस सुराही से पानी लेकर पीते हुए मदन को भय लगता है यहाँ ग्रीश के लिए स्पेशल सुराही और गिलास है चैम्बर से ही लगा हुआ बाथरूम है बेसिन आईना साबुन तौलिया वगैरह वगैरह रिवॉल्विंग कुर्सी जिस पर बैठ कर फाइलों को देखता है कभी स्टेनो को बुलाकर टिकटेशन देता कभी इलेक्ट्रिक बेल बजाकर चपरासी के हाजिर होने पर बड़े बाबू को तलब करता है उसके अलावा फ्लाईवुड की बनी कैबिन के भीतर एक शानदार आराम कुर्सी है लंच आवर में गिरीश किसी पर लेटकर आराम करता है एक रोज मदन लंच आवर में ही पहुंच गया था गिरीश ने अपने लिए दूसरी कुर्सी मंगवा ली थी और मदन को उसी आराम कुर्सी आरोप बैठाया था मदन ने पूछा था गिरिश, तू तो कतई नहीं बदला तू आदमी है भला इस जमाने का ना ना, तू तो मसीहा है मेज पर फोन टेबल लैम्प मेज ही में पाँव के नीचे कॉल बिल का स्विच चाय की चुस्की लेता हुआ गिरिश कहता है मकान जरा तेजी से तलाशो मदन तुम्हारी तो यहाँ बड़ी पहचान है अपने जहाँ रहते हो वही कहीं आस देखो मिल जाए तो अच्छा है हम दोनों मित्र तो हैं ही पड़ोसी भी बन जाएंगे और तभी जैसे मनोरमा के शब्द मदन के कानों में गूंज जाते हैं हम दोनों में बड़ा फर्क है लेकिन वह मनोरमा की बातों में भला क्यों आने लगा उसने हाई स्कूल ऐसी इंटरमीडिएट तक ग्रिश के साथ शिक्षा पाई है यहां और बात है की पिता के असामयिक निधन और फलस्वरूप आर्थिक बसाव के कारण उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दी इधर उधर भटकता सिर और आज उस क्रॉकरी की दुकान में अदना सा मुलाजिम है मगर इससे क्या वह और गिश जब भी मिलते हैं अभिन्न भाव से। बीवी की बातों में आकर वह मैत्री के इस पुल को कभी टूटने नहीं देगा पर गिरीश के लिए इतनी जल्दी मकान तलाश कर देना उसके लिए मुश्किल ही है पढ़े लिखे तो शहरों के मोहताज है ही अब तो गांवों के जाहिल जट भी शहरों में ही भाग पे चले आते हैं। किसको क्या कहा जाए यह चांडा पेट जो न कराए सुन तो थोड़ा दस रोज और बीत गए कि एक दिन मदन गिरिश से चालीस रुपए लिए गए उधार में से बीस रुपए लौटाने उसके दफ्तर में गया तो खुद गिरिश ने उसे बतलाया भाई एक खुशी की बात सुनो बेलागंज में बिल्कुल मेन रोड पर एक मकान खाली है मकान मालिक कोई चौधरी जी है किराया भी ज्यादा नहीं कुल सौ रूपए सुनकर मदन को खुशी तो हुई मगर दिल भी ढक से रह गया उसने गिरीश के कथन में संशोधन करना चाहा। मकान खाली नहीं है खाली होने वाला है और मैं उस मकान के बिल्कुल सामने ही रहता हूँ तुम मेरे इस मकान में कभी नहीं आए लेकिन ये सारे, सारे शब्द उसने अपने, अपने मन में ही कहे खुलकर तो उसने बस यह प्रश्न मातृ किया ओ, कैसे, कैसे पता लगा? सहज भाव भंगिमा से बोले मेरे स्टेनो ने पता लगाया है मदन ने प्रस्तुत संदर्भ को न चाहते भी तोड़ दिया एकाएक उसने प्रसंगहीन चर्चा छेड़ दी आजकल अगर कोई अपना परिचित या मित्र डॉक्टर न हो तो अस्पताल में मरीज को दाखिल करना एक एकमाखल के सिवा कुछ और नहीं एक पैसे की दवा फ्री नहीं मिलती जो दवाएं मरीजों के नाम पर वहां आती है दवा के दुकानदारों के हाथ बेच दी जाती है मगर गिरीश ने इन बातों में भी कोई दिलचस्पी नहीं ली थोड़ी देर बाद मदन लौट आया शाम के जब वह घर लौटा उसने मनोरमा से पूछताछ की पता चला कि चौधरी जी का मकान सचमुच खाली हो चुका है और किसी दफ्तर का बाबू अपने साहब के लिए पसंद भी कर गया है वह मनोरमा पर झल्लाया कि अगर उसने यह बात पहले दी होती तो गिरीश को उपकृत करने का श्रेय उसे मिल जाता तब मनोरमा ने जैसे दो टूक होकर कहा ना नाहक झल्लाते हो हम दोनों आमने सामने नहीं रह सकते वैसे तुम चाहे जो सोचो मगर मैं जानती हूँ कि हम दोनों में बड़ा फर्क है उस रोज रात में खाना खाने से पहले मदन ने मनोरमा से बस इतना ही कहा मन्नो, क्षमा करना मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी यहाँ झुंझलाहट बेवजह नहीं है और सो रहा सुबह उसने मनोरमा को बदला दिया कि गिरीश दो तीन रोज के भीतर ही इस सामने वाले मकान में पत्नी बच्चों सहित आ जाने वाले हैं। यह सुनकर मनोरमा की परेशानी बढ़ गई। मेरा बत्तीस रुपए वाला किराया का मकान रेफ्रिजरेटर बिजली देहरादून स्कूल, स्कूलिन पर राग बहार, केदार जय उसकी परेशानी ने अपनी गति बढ़ा दी चुन्नू, मुन्नू चोरी उलाहनाएं, उधार देने वालों के तकाजे चटाई के पंखे घर में ना एक अलमारी न ढंग के कपड़े न मेहमानों के बैठने के लिए ढंग का एक छोटा सा कमरा बरसात में तो यह मकान नर्क बन जाता तो क्या दोस्ती, दोस्ती एक दूसरे को पास, दूसरे को पास लाने की बजाय एक ही झटके में दूर फेंक देगी क्या चौधरी जी का यह मुख मकान इंसान बन जाएगा और अपनी भुजाएं दोनों ओर फैलाकर दोनों के बीच शून्य की अभेद्य दीवार खड़ी कर देगा मदन के दफ्तर जाते ही मनोरमा अपने लिए किसी और मकान की तलाश में निकल पड़ी नन्ही गुड़िया को गोद में लिया चुनू मुन्नू दोनों कारपोरेशन वाले स्कूल में कुछ पढ़ने और कुछ नई गालियाँ सीखने चले गए थे दूसरे रोज उसने मदन को बताया कि भरतपुरा मोहल्ले में उसने कोयले वाले की बगल वाली गली में चौथा मकान तय कर लिया है उनतीस रूपए किराया है पास ही घर से लगा लगभग पचास कदम की दूरी पर नल है और चौधरी जी की बीवी से मालूम हुआ है कि आज शाम साहब रहने के लिए आ रहे हैं मकान की धुलाई सफाई हो चुकी है दोपहर तक साहब के सामान आ जाएंगे मनोरमा के इन शब्दों को सुनने के साथ ही मदन को लगा जैसे पुरानी दोस्ती के सारे खम्बों में मोटी मोटी दरारें पड़ गयी और उसमें से एक भीषण आवाज निकली उसके मुंह से जैसे हठात निकला मगर मनु यहाँ एक अजीब संयोग है कि गिरीश यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं और हम यहाँ ऐसी निकल चलने की तैयारी कर रहे हैं है न अजीब संयोग मनोरमा बोली जो भी फैसला करना हो अभी कर दो मैंने ठेले वाले को सामान ले चलने के लिए कह रखा है रात का खाना उस नए मकान में ही बनाऊंगी। तुम दफ्तर से लौटकर सीधे वहीं आ जाना मदन जैसे कुछ सुस्त होकर बैठ गया और अपने आप से लड़ने लगा उधर दाल चल रही थी मनोरमा दाल संभालने को तेजी ऐसी मदन को बेमौसम पसीना आने लगा मनोरमा अभी बस अभी उसका फैसला सुनना चाहती है वह यही कहना चाहता है कि नहीं जब हम दोनों मित्र हो सकते हैं, तो पड़ोसी क्यों नहीं हो सकते मगर तभी उसकी आंखों के सामने अनेक प्रकार के भग्न प्रश्न चिन्ह उभरने लगते हैं। मनोरमा उधर ताल संभाल रही थी, मदन मथा उसने दफ्तर जाने के लिए कपड़े पहने और अपना दृढ़ संकल्प बतलाने मनोरमा के सामने आया नजर, नजर पड़ते ही, ही मनोरमा ने पूछा बोलो, बोलो तो, तो क्या तो फैसला किया तुमने और तब दृढ़ संकल्प प्रति मदन के मुंह से ये शब्द, शब्द निकल पड़े ठीक है दफ्तर से लौटकर रात में मैं, मैं, मैं नए मकान मैं में पहुंच जाऊँगा अभी आप सुन रहे थे हिमांशु श्रीवास्तव की कहानी फर्क वाचक स्वर भारती परिमिरी